गीता तत्व चिंतन गीता का प्रयोजन शमशान वैराग्य अर्जुन क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर संसार को छोड़ने की बात करने कहने लगता है पर श्री कृष्ण उसे समझा देना चाहते हैं कि ऐसा वैराग्य अधिक देर तक नहीं टिकता श्री रामकृष्ण देव कहते थे जैसे गर्म तवे पर एक बूंद जल गिरे तो छन्न से वह भाव बनकर उड़ जाता है उसी प्रकार संसारी व्यक्तियों का वैराग्य होता है वह एक क्षण ही टिकता है और दूसरे क्षण छन्न से उड़ जाता है इस प्रकार के वैराग्य को शास्त्रों में शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहकर पुकारा है जैसे जब हमारा कोई प्रियजन काल कौलित होता है तो शमशान में उसे चिता में जलते देख हमारा मन विश्वास से भर जाता है उस समय जगत मिथ्या प्रतीत होता है संसार आसार लगता है और हमें सब कुछ फीका फीका मालूम पड़ता है ऐसी अवस्था में यदि दुख का आवेश कुछ अधिक हो जाए तो हम इस संसार को छोड़कर भाग जाने की भी बात सोच सकते हैं यह सब शमशान या मरकट वैराग्य की श्रेणी में आता है किसी का घर में किसी से झगड़ा हो गया और वह गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया चिट्ठी में लिखा गया कि मैं घर से तंग आ गया हूँ इसलिए साधु बनने हिमालय की ओर जा रहा हूँ चिट्ठी पाकर घर के लोग रोने पिटने लग गए स्त्री बड़ी विकल हो गई माता पिता सिर झुंडने लगे सभी ओर उसे खोजने के लिए आदमी भेजे गए पर वह न मिला अकस्मात कुछ महीने बाद एक दिन काशी से उसकी चिट्ठी आ गई तुम लोग चिंता मत करो मैं मजे में हूँ मुझे नौकरी लग गई है थोड़े ही दिनों में छुट्टी लेकर आ रहा हूँ यह शमशान वैराग्य का ही उदाहरण है हम भी कभी कभी संसार की परिस्थितियों से घबरा कर सब कुछ छोड़ देने की सोचते हैं अर्जुन ने भी ऐसा ही सोचा था पर कृष्ण इस प्रवृत्ति को नष्ट कर देने के लिए कहते हैं वे तो एक ही बात अर्जुन से कहते हैं युद्धस्व अर्जुन तो युद्ध कर